महाभारत कर्ण पर्व द्वितीय द्वितीयध्याय धृतराष्ट्र और संजय का संवाद वे वै सम्पायनवाच हते कर्णे महाराजावल गणित सदा दीन ओ नागपुरम नागपुर समय जवे वै सम्पायन जी ने कहा महाराज कर्ण के मारे जाने पर गवलगण पुत्र संजय अत्यंत दुखी हो वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा उसी रात में हस्तिनापुर जा पहुंचे उस समय उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था हस्तिनापुर में पहुंचकर वे धित के उस महल में गए जहाँ रहने वाले बंधु बांधव प्राय नष्ट हो चुके थे सतम उद्वी राज जिनके बल और उत्साह नष्ट हो गए थे उन राजा धित्राष्ट्र का दर्शन करके संजय ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ प्रणाम किया समूज्य यथान्या धृतराष्ट्र महीपतिम हा कष्ट मोक् सचनम तो आददे राजा धृतराष्ट्र का योग्य सम्मान करके संजय ने हाय बड़े कष्ट की बात है ऐसा कहकर फिर इस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया संजय क्षतिपते कश्चिदस्ते सुखम भा सदोषिरा पद प्राप्त कच्चिनाद्य विमुहती पृथ्वीनाथ मैं संजय हूँ आप सुख से तो है ना अपने ही अपराधों से विपत्ति में पड़कर आज आप मोहित तो नहीं हो रहे है। गांगे हैं हिता दृढ़ अनुस्मृत कच्चिन् से व्यथाम विदुर द्रोणाचार्य भीष्म और श्री कृष्ण के कहे हुए हितकारक वचन आपने स्वीकार नहीं किए थे अब उन वचनों को बारंबार याद करके क्या आपको व्यथा नहीं होती है राम नारद कर्णवाद्य मुक्त सभा तले न गृहतम अनुस्मृत्य कच्चिन्थाम सभा में परशुराम नारद और महर्षि कर्ण आदि की कही हुई हितकर बातें आपने नहीं मानी थी अब उन्हें स्मरण करके क्या आपके मन में कष्ट नहीं हो रहा है? नेतान मुखान पर कुम आपके हित में लगे हुए भी द्रोण आदि जो सुहृद युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारे गए हैं उन्हें याद करके क्या आप व्यथा का अनुभव नहीं करते हैं तमेवि राजदीर्घम स्वस्थ दुखार्थ इदम् प्रवी हाथ जोड़कर ऐसी बातें कहने वाले सूतपुत्र संजय से दुखा राजा धित्राट ने लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा धित्राष्ट उच आप गे हते शूरे दिव्यास्त्रवते संजय द्रोढ़ परमेश मनः धृतराष्ट बोले संजय दिव्यास्त्रों के ज्ञाता सूर्यवीर गंगानंदन भीम तथा महाधनुर्धर द्रोणाचार्य के मारे जाने से मेरे मन में बड़ी भारी व्यथा हो रही है योरथा सहसराणी दंशिताजस्वी निज्ञे वसुत संभव तम हत्या शिखंडीना पांडव यागुप्तेन श्रुवा मे व्यथिता मनः जो तेजस्वी भीक्षात् वसुके थे और युद्ध में प्रतिदिन दस हजार कवचधारी रथियों का संहार करते थे उन्हीं को जहाँ पांडुपुत्र अर्जुन ने सुरक्षित द्रुपद कुमार शिखंडी ने मार डाला है यह सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है भार्गव प्रदत यस्मे परमाश्रम महात्मे साक्षाद्रामीण बाल्ये धनुर्वेद उपाकृत यसात् कौंतेया राजपुत्र महारथा महारथत्व संप्रोणम निहत श्रुवा धृष्टदुम संयुगे सत्यस महे श्वास भृत व्यथिता मन जिद महात्मा को भृगुनंदन परशुराम ने उत्तम अस्त्र प्रदान किया था जिन्हें बाल्यावस्था में धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए साक्षात परशुराम जी ने अपना शिष्य बनाया था जिनकी कृपा से कुंती के पुत्र राजकुमार पांडव महारथी हो गए तथा अन्यानिशु ने भी महारथी कहलाने की योग्यता प्राप्त की थी उन्हें सत्य प्रतिज्ञा महाधनुर्धर द्रोणाचार्य को युद्ध स्थल में धृष्ट दुम्न के हाथ से मारा गया सुनकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही है यजोर् पुमान समोस्ते चतुर्विधे तौद्रोण तो भीष्म तू हत में व्यथितम मन संसार में चार प्रकार के अस्त्रों की विद्या में जिनकी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है उन्हें द्रोणाचार्य और भीष्म को मारा गया सुनकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है अस्त्रों के चार भेद इस प्रकार हैं मुक्त अमुक्त यंत्र मुक्त तथा मुक्तामुक्त। जो धनुष या हाथ से छत्रु पर फेंके जाते हैं वे मुक्त कहलाते हैं जैसे बाण आदि जिन्हें हाथ में लिए हुए ही प्रहार किया जाता है उन अस्त्रों को अमुक्त कहते हैं जैसे तलवार आदि जो यंत्र से फेंके जाते हैं वे यंत्रमुक्त कहलाते हैं जैसे गोला आदि तथा जिस अस्त्र को छोड़कर पुनः उसका उपसंहार किया जाता है अर्थात जो शत्रु पर चोट करके पुनः प्रयोग करने वाले के हाथ में आ जाते हैं वे मुक्ता मुक्त कहलाते हैं जैसे श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र और इंद्र का वज्र आदि त्रैलोक्य यस्त्रे सोनापमान विद्यते सम तम द्रोणम निहतम श्रुवाख्यमकुर्वतत महाम का तीनों लोकों में दूसरा कोई पुरुष जिनके समान अस्त्रवेद्ता नहीं है उन द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर मेरे पुत्रों ने क्या किया संसप्त काना च बल पांडवन महात्म धनंजयन विक्रम्य गमित यम साधन नारायणास्त्रे चे द्रोणपुत्र से धीमता विप्रदूते दूते स्वनीकेशम का महात्मा पांडुपुत्र ने पराक्रम करके संसप्तकों की सारी सेना को यमलोक पहुंचा दिया और बुद्धिमान द्रोण कुमार अश्वस्थामा का नारायणास्त्र भी जब शांत हो गया उस समय अपनी सेनाओं में भगदड़ मत जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया विप्रद्रुतान हम मंडे विमग्नान शोक सागरे प्लव मानते द्रोढ़ मैं तो समझता हूँ द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे सारे सैनिक भाग चले होंगे शोक के समुद्र में डूब गए होंगे उनकी दशा समुद्र में नाव मारी जाने पर वहाँ हाथों से तैरने वाले मनुष्यों के समान संकटपूर्ण हो गई होगी दुर्योधन से भोजस्य कृतवर्मणः भोजस् सल्यस्य द्रोड़े कृप से मत्पुत्र से शेष से प्रदूते स्वनेशो मुखवर्णोव संजय जब सारी सेनाएं भाग गई तब दुर्योधन कर्ण कृतवर्मा मद्राशल्य द्रोण कुमार अस्वस्था माँ मरने से बचे हुए मेरे पुत्र तथा अन्य लोगों के मुख की कांति कैसी हो गई थी ए तत्सर्व यथा तथा गावल गणे मम आचक्ष पांडव या नाम च विक्रमम् गवल गण कुमार नेरे तथा पांडु के पुत्रों के पराक्रम से संबंध रखने वाला यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से मुझे कह सुनाओ संजय तवा क सुना सुमारी तुवादृष्टे व्यथते बुध संजय ने कहा मानी नरेश आपके अपराध से कौरवों पर जो कुछ बीता है उसे सुनकर दुख न मानिएगा क्योंकि दै जो दुख प्राप्त होता है उससे विद्वान पुरुष व्यथित नहीं होते हैं यस्माद् यस्मा भावी, भावी वा भवेदर्थो नरम प्रति अप्राप्त हो तस्व प्राप्त व्यथते बुध प्रारब्धवश मनुष्य को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो भी जाती है और नहीं भी होती है अतः उसकी प्राप्ति हो या न हो किसी भी दशा में कोई ज्ञानी पुरुष हर्ष या कष्ट का अनुभव नहीं करता है धित्राष्ट्रवाच न का चेत विद्य मम संजय दिष्ट में मंडे कथयस्व कथे क्षम क्रम धित्राष्ट्र बोली संजय मुझे इससे अधिक कोई व्यथा नहीं होगी मैं पहले से ही ऐसा मानता हूँ कि यह अवश्य देव का विधान है अतः तुम इच्छा इच्छानुसार सारा वृतांत कहो इस श्री कर्ण पर्वणि धिताष्ट संजय संवाद द्वितीयध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में धित्राष्ट्र संजय संवाद विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ